की की एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसुद्ध है गौरव भारती की कविता कविता का शीर्षक है मौन मैं और यह शाम निकल पड़ते हैं अक्सर थामे हाथ सूर्य जब, जब छिप ज़िप ज़िप जाता है गगन में कहीं दूर पंछी जब, जब घर लौटने, लौटने को हो जाते, जाते हैं मजबूर जो जो शाम गहराने लगती है कुछ, कुछ है जो राग गाने अपना गाने लगती है, गाने लगती है। मैं ढूंढने लगता हूँ जिंदगी यहाँ वहां वह लावारिस ललचाई निगाहों से मुझे निहारने लगती है समझ नहीं पाता निहितार्थ उसका मैं आंखें चुराकर मुक्ति पाता हूँ मुड़कर देखता हूँ जो पीछे आत्म ग्लानी से खुद को भरा पाता हूँ हर गली मोहल्ले चौक, चौक चौराहे पर जिंदगी को फटेहाल सिकुड़ी कटरी सा देखता हूँ कुछ कहती हैं ये निगाहे जो घेरे है मुझे सुर्ख होठो पर है प्रश्न जिसे मैं निहार पाता हूँ विचारों की ध्वनिया छेड़ने लगती है मुझे अजीब सा कोलाहल कानों को थपथपाने लगता है वे पूछते हैं अपनी सुबह के बारे में मैं निरुत्तर खुद को बहुत गिरा हुआ पाता हूँ नहीं है मेरे पास वादों की लड़िया सपने दिखा तोड़ने वाला होता हूँ मैं कौन उसके सवालों का है नहीं कोई मुकम्मल जवाब बेबस लाचार इसीलिए रह जाता हूँ मैं मौन अभी आप सुन रहे थे गौरव भारती की कविता मौन